शांत शाश्वतम प्रमेयनघम निर्वाणश्रद ब्रह्मा शं फणींद्र स्यमिशं वेदेद्यम वंदे करुणा रघुवरम भूपचूाणि वरातिरम नटवरवपो कर्णयो सह कनक चमाला जयंते जला वृंद्रनोरधरसुधया पूरय गोपववृंद वृंदारण्यपद रमण विशदीसी सच्चिदनंदय विषोत्पतवे तपत्रय विनाशय नमः षा वय नुम इिम प्रब्रजनुपेतमेतकयन विरहका तुह पुत्रे तन्मयुतरव भूत हृदय मुनिम तो राधे परम पूज्य प्रात स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणार में साष्टांग प्रणाम परम श्रद्धे परम पूज्य स्वामी श्री शांतात्मानंदी महाराज पूज्य स्वामी जी महाराज समादरणीय झुंझुनवाला जी आदरणीय कानोड़िया जी जाजो जी खेतान जी बत्रा जी समस्त भगवत कथा कथानुरागी सज्जनों हम सभी लोग पुनः इस पावन प्रांगण में श्री परमहंस महाराज जिनकी परंपरा में हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज ने श्री कृष्ण मंत्र का अनुष्ठान किया था पूज्य स्वामी श्री योगानंद जी महाराज के मार्गदर्शन में वही पावन ये स्थल है और यहाँ हम सभी लोग जब ठाकुर का दर्शन करने जाते हैं अब देखते हैं वहां स्वाभाविक एक शांति के वाइब्रेशन होते है आप वहां स्वाभाविक बैठ जाए तो मन अपने आप एकाग्र होने लग जाता है शांत होने लग जाता है और वो यहाँ संत महापुरुषों की साधना और पूज्य ठाकुर की कृपा का परिणाम है प्रति वर्ष पूज्य स्वामी जी के स्नेह से हम लोग यहाँ कुछ भगवत चर्चा करते हैं श्री कृष्ण चर्चा और आप लोग बड़े प्रेम से उसका श्रवण करते हैं जिससे अत्यधिक आनंद होता है और इस वर्ष तो आप लोगों के बैठने के लिए भी और अच्छी सुविधा स्वामी जी ने करवा दी है आप बहुत आराम से प्रेम पूर्वक यहाँ कथा का लाभ ले सकते हैं बैठ करके और जो कथा का लाभ नहीं भी ले सकते नहीं भी मन लगे तो सोने का लाभ भी ले सकते <laughs> तो, लेकिन आप पैसा नहीं करेंगे मैं जानता हूं क्योंकि सुविधा बहुत अच्छी है एयर कंडीशन है बैठने की चेयर है तो पूज रामकिंकर जी महाराज की कथा जब प्रेमपुरी आश्रम में होती थी सूर्य वाला परिवार करवाते थे तो थोड़ा हाई लेवल के प्रवचन होते थे उनके शुद्ध हिंदी कई लोगों को समझ में नहीं आते थे तो पंद्रह बीस मिनट के बाद लोग सोना प्रारंभ कर देते थे वो जो रामकिंका जी महाराज कहते थे कम से कम अभी तो मत सोइए अभी तो कथा प्रारंभ हुई है <laughs> लेकिन और वो ऐसे सज्जन थे बड़े विनोदी वह बोले महाराज जितनी अच्छी नींद हमको यहाँ आती है उतनी अच्छी नींद अपने घर के एयर कंडीशन में भी नहीं आती है <laughs> यहाँ बैठे बैठे तो ये महापुरुषों का एक प्रताप होता है और नींद तभी आती है जब मन आपका न्यूट्रल हो जाता है तो यहाँ कथा सुनेंगे तो भी लाभ है और नहीं सुनेंगे तो भी मन आपका न्यूट्रल हो जाएगा विश्राम तो मिलेगा ही दोनों तरह से हाँ सो जाएंगे तो शारीरिक विश्राम मिलेगा कथा सुनेंगे तो मानसिक उन्नति होगी मानसिक विश्राम मिलेगा तो दोनों तरह से यहाँ लाभ है हम लोग इस वर्ष स्वामी जी के साथ विचार कर रहे थे क्या भगवान की कौन सी चर्चा करें किस लीला को आधार बना के स्वामी जी ने कहा कि दसमश कंध की ही कोई चर्चा करनी है भगवान कृष्ण की चर्चा में एक लीला है बनभोज लीलाम से आप लोग परिचित न हुए लेकिन लीला से परिचित हैं। उस लीला में ब्रह्मा जी जिसमें भगवान के बछड़े चुरा लेते हैं और ग्वाल बाल चुरा लेते हैं फिर भगवान अपनी शक्ति से कृष्ण रूप बछड़ों को प्रकट करते हैं ग्वाल बालों को प्रकट करते हैं और फिर ब्रह्मा जी को यह पता लगता है कि सृष्टि केवल मैं नहीं करता हूं भगवान की कृपा है तो मैं सृष्टि करता हूं अन्यथा भगवान कृष्ण बिना पंचभूतों के बिना कर्म के बिना अज्ञान के बिना वासना के सृष्टि इतनी बड़ी सृष्टि खड़ी कर दिए तो जितने बछड़े थे जितने ग्वाल बाल थे उनका शरीर पांच भौतिक नहीं था कृष्णमय था सचिदानंद उनका विग्रह था जो विग्रह भगवान का होता है वही विग्रह उन ग्वाल बालों का और बछड़ों का था ब्रह्मा जी का मोह भंग हुआ और कई बार हम लोगों को भी मोह हो जाता है मैं इतनी बड़ी व्यवस्था चलाता हूँ मैं इतनी बड़ी व्यवस्था चला सकता हूँ तो भगवान ये मोह भंग करते हमको भगवान निमित्त बनाते अभी अभी स्वामी जी आप में चर्चा कर रहे थे कि समाज में देश में सेवा की बहुत जरूरत है और वो सेवा हो रही है जहां जरूरत है ईश्वर कर रहा है हमको आपको निमित्त बनावे वो ईश्वर की कृपा है तो अगर कभी कभी हमको हो जाता है ये गर्व कि हम इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं तो भगवान उस गर्व को कभी कभी दिखा देते तोड़ देते हमारे पूज्य महाराज जी सुनाते थे शिवाजी की एक घटना पुलिस महाराष्ट्र में जब अकाल पड़ा तो शिवाजी ने बहुत सारे काम लगा दिए कहीं महाराज रोड बनाना कहीं कुछ करना जिससे सभी को महाराज भोजन मिले व्यवस्था मिले और उनको थोड़ा गर्व हुआ इतने लोगों को मैं भोजन दे रहा हूँ उनके गुरुदेव समर्थ स्वामी रामदास तो उनको पता लग गया कि शिवाजी को थोड़ा लोगों की भलाई करने का सात्विक गर्व इसको बोलते सात्विक गर्व हो गया लेकिन गुरु और ईश्वर तो उस गर्व को भी नहीं रहने देते शिवाजी को शिब्बा कहके बुलाते थे समर्थ स्वामी रामदास तो वो प्रणाम करने गए बोले शिब्बा के चट्टान को जरा तोड़ना तो चट्टान को तोड़ दिया बड़े शक्तिशाली थे चट्टान के अंदर एक मेढक बैठा था और चट्टान के अंदर वो मेढक जो है पानी में बैठा हुआ था समर्थ स्वामी रामदास जी ने मुस्कराते हुए कहा वाह शिबा तूने मेढक को पानी पीने के लिए चट्टान के अंदर व्यवस्था कर दी क्या तेरी व्यवस्था है लोगों को बाहर तो पानी पिला ही रहा है इसको अंदर व्यवस्था कर दी शिवाजी समझ गए मेरी गलती कहां थी चरणों में प्रणाम किया नहीं गुरुदेव सबको पानी और अन्न देने वाला तो परमात्मा है मेरे को निमित्त बनाया है इसलिए मैं उनका करता क्यों? हा? तो अभी ये जो लीला है लीला इसमें भगवान के बाल सखाओं के साथ उनकी लीला का भी वर्णन है अघासुर के उद्धार का वर्णन है और ब्रह्मा जी को जो एक गर्व हो गया था मोह हो गया था कि सृष्टि में ही करता हूं और ये कौन आ गया बीच में जो जूठा उठा खाता है ग्वाल बालों के साथ उनके भ्रांति की निवृत्ति की घटना है और ब्रह्मा जी ने जो भ्रांति की निवृत्ति के बाद भगवान कृष्ण की जो स्तुति की है चालीस श्लोक में स्तुति है ब्रह्मा ब्रह्मस्तुति यहां पर इसी प्रसंग में हम लोग सात दिन साथ में हैं और मैं समझता हूँ आनंद से तीन अध्याय में ये कथा है श्रीमदभागवत के दशम स्कंध का बारहवा तेरहवा और चौदहवा तीन चैप्टर जो है उसमें वनभोज लीला है तो बड़ी सुंदर लीला है अब तो भागवत सप्ताह में उतना समय नहीं होता है कि इन कथाओं को इतना विस्तार दिया जा सके या विस्तार से कहा जा सके और दूसरी बात जैसे अभी स्वामी जी कह रहे थे कि भागवत तो परम हंसों की संहिता है जहां व्यास जी सुखदेव जी इसके प्रधान वक्ता है तो आज तो ठीक है भागवत कलिकाल के उद्धार के लिए बनी और उद्धार हो भी रहा है जो इससे जो चाहता है कल्प वृक्ष है जो वक्ता या जो श्रोता इससे जो चाहता है वो मिल रहा है केवल भक्तों का वक्ताओं के ऊपर ही आरोप नहीं है आजकल शायद आप लोगों को पता हो कि ना हो कुछ शहरों में ऐसी आयोजक कमेटियां भी बनी है जो भागवत करवाती है भागवत के लिए कलेक्शन करती है और कुछ वक्ता को देते हैं, कुछ अपने पास रखती है आपको पता है कि नहीं पता है? तो खाली ही दोषी मैं वक्ताओं का पक्षपात नहीं कर रहा हूँ लेकिन खाली वक्ता ही दोषी ऐसा नहीं है और ये वक्ता भी तो आपके घरों से ही आए हैं ना ये जो सीखते हैं, तो जो ये सीखते हैं, उनसे पहले आप सीखते है तभी तो ये सीखते हैं। तो वहां और इस एक घटना को में एक वक्ता के साथ आयोजक कमेटी का झगड़ा हो गया था इसी बात को लेके उन्होंने भागवत कराई कि कार्य के लिए कलेक्शन किया कलेक्शन बहुत ज्यादा हो गया वक्ता को पता लग गया वक्ता ने कहा कि इतना ज्यादा हुआ तो उसमें से कुछ हमारी दक्षिणा और बढ़ाओ <laughs> बड़ी विलक्षण घटनाएं होती है वो आयोजक कमेटी ने कहा भाई वो तो जितना हुआ वो हमारा प्रयास है आपको जितना हमने निश्चित किया था उतना ही देंगे उनकी भी बात ठीक थी लेकिन आपको मालूम है क्या हुआ वो तो वक्ता महोदय चौथे दिन कथा छोड़ के चले गए नाम नहीं लूंगा क्योंकि ऐसी घटना वर्णन करना हो तो नाम नहीं लेना चाहिए हा और तो कथा छोड़ के चले गए तो ये दशा है और ठीक है लेकिन एक अल्प है जब मैं देखता हूँ आजकल टीवी में या और जगहों में कि इतनी भागवत हो रही और इतनी भीड़ हो रही तो मेरे को कभी कभी लगता है कि भगवान कितना दयालु है भगवान इतना दयालु है कि जितने तरह के भक्त उन्होंने प्रकट किए हैं उतने तरह के श्रोता भी प्रकट कर दिए जैसे माता पिता अपने हर बच्चे की व्यवस्था करता है हर बच्चे के भोजन और रहने की व्यवस्था करता है, बच्चा लायक हो या ना लायक हो माता पिता के लिए तो बच्चा बच्चा है ऐसे ही जितने लोग भागवत से जुड़े हैं अरे भागवत के छोड़िए ना भगवान के नाम से जुड़े हैं भगवान की कथा से जुड़े हैं, इस बेस से जुड़े हैं ये जो गेरुआ कपड़ा है ना गेरुआ कपड़ा इससे जितने जुड़ गए हैं सबका खूब अच्छा काम चल रहा है और वो कैसे हैं, कैसे नहीं है वो आप सब जानते हैं हम लोग भी जानते है लेकिन वो जो रोटी बाबा कहते थे कि जब बिना कुछ किए खाली कपड़ा पहनने से इतना बड़ा काम चल रहा है तो वास्तव में जो साधु होगा उसके लिए भगवान क्या क्या नहीं करते होंगे ये कहने की जरूरत नहीं है कहने का अर्थ क्या है तो ये जो कथा है वन भोज लीला बन भोज लीला माने शुद्ध हिंदी है वन में भगवान ग्वाल बालों के साथ भोजन करते आज के भाषा में आप लोग जैसे कहते हैं ना वो जूठा उठा जिसमें खाते हैं लेकिन आप ध्यान रखना भगवान ने जब ये लीला के तो भगवान लगभग साढ़े चार से पांच वर्ष के बीच में थे बच्चों को जूठा नहीं लगता है आप लोग सुन के मत सोच लेना कि जो बुफे सिस्टम है वो सही है आ? भगवान भी एक ये किये थे आ? वो नहीं है तो भगवान ईश्वन भोज लीला में एक दिन तो प्रतिदिन घर से बाल भोग लेकर के जाते थे सभी ग्वाल बाल गोचारण के लिए बाल भोग आप लोग जानते बाल भोग ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट सब जानते है बाल भोग नहीं जानते <laughs> साधुओं का शब्द है बाल भोग आ? बाल भोग राजयन कितने सुंदर शब्द हैं। जब मैं पहली बार बिरला पार्क गया कलकत्ता प्रवचन करने आज से दस साल पहले तो शरला जी ने कहा कि प्रातःकाल आप कब लेंगे नाश्ता तो मैंने कहा बाल लूंगा बोले वो क्या होता है महाराज मैंने कहा वही जो आप कह रही है <laughs> <laughs> तो इतना खुश हुई बोले तो इतना सुंदर शब्द अब हमेशा वो बाल भोग बोलती बोले इतना सुंदर शब्द है हमारी संस्कृति में हमारे कल्चर में लोग उसका उपयोग करें कितना अच्छा लगता है बाल भोग बाल भोग का दोनों अर्थ होता है एक तो प्रातः काल लेना और थोड़ा लेना हल्का लेना बाल मन छोटा तो इसलिए तो बाल कृष्ण जो है वो प्रतिदिन सभी ग्वाल बालों के साथ बाल तो घर से ही करके जाते थे मध्यान्ह का भोजन साथ में लेके जाते थे एक दिन कुछ ग्वाल बालों ने जंगल में कुछ फल तोड़ लाए बेर तोड़ लाए करेल के तोड़ लाए कुछ फल तोड़ लाए जो ब्रज में होते थे और सब बैठ के एक साथ खाने लग गए गाय चराते हुए जब खाने लग गए तो उसमें एक अलग आनंद आया जैसे आप अपने घर में रोज भोजन करते हैं लेकिन कभी कभी बना करके जब कहीं जंगल में जाते हैं या पहाड़ में जाते हैं और एक साथ बैठ के खाते हैं तो उसमें एक अलग आनंद आता है बाल ने कहा कन्हैया जब ये फल फूल खाने में इतना आनंद आ रहा है तो घर से बाल भोग बना करके यहीं लाओ और यहीं खाएं तो कितना आनंद आएगा बोले बहुत आनंद आएगा भक्तवांछा कल्प भगवान का अवतार होता है भक्तों की अभिलाषाओं को पूर्ण करना मुख्य उद्देश्य उनका यही संतों का रक्षण और धर्म की स्थापना असुरों को हमारा करना उद्धार करना ये गौण है मुख्य उद्देश्य है भक्तों की अभिलाषा का ध्यान रखना भक्तों की इच्छा का ध्यान रखना तो उन्होंने कहा जरूर करेंगे और कन्हैया ने जशोदा मैया से कह दिया शाम को कि कल बाल भोग में साथ में लेके जाऊंगा और आप बना देना यशोदा जी ने कहा नहीं लाला तू वहाकेले ठीक से खाएगा नहीं यहाँ तो मैं खिलाती हूँ बैठाल के तब तू खाता है वहां तेरे को कौन खिलाएगा वहां तो जशोदा मैया मिलेगी नहीं सारे ग्वाल बाल तेरे साथ रहते तो खाएगा ठीक से नहीं जानते हो कन्हैया बड़े नटखटते कन्हैया ने कहा मैया अगर कल का बाल भोग तूने मेरे साथ नहीं दिया तो तेरे को मेरी सौगंध बस सौगंध जानते हैं कसम रखा दी अब कसम अगर मैया की रखते तो शायद जशोदा मैया को चिंता नहीं होती कन्हैया ने कसम अपनी रखा दी मेरी कसम है तुमको अगर मेरे को बाल भोग नहीं दोगे अब जी क्या करे नहीं दूंगी तो मेरे लाला का कोई अनिष्ट होगा क्योंकि कसम इसने अपनी रख दी तो जशोदा मैया ने कहा ठीक है कल मैं बना के दे दूंगी कन्हैया ने सबको बता दिया कि कल हम सभी लोग बाल भोग जंगल में कर, चल करके करेंगे और जल्दी उठेंगे क्योंकि बाल भोग वहां करना है वही सुखदेव जी महाराज वर्णन करते आप देखिए अवधूत सुखदेव जी जिनके शरीर पर कपड़ा भी नहीं था उन्होंने इसका वर्णन किया है भागवत संगीता उनके द्वारा वर्णन की हुई है जिनका दिगम्बर शरीर था अवधूत वेश था सोलह वर्ष के जिनकी अवस्था थी बड़ी बड़ी जिनकी जटाएं थी जो उनका वर्णन मिलता है और निरंतर उनके मुखार बिंद पर एक मस्ती झलकती रहती थी निज लाभ तुष्टा वहां पर एक शब्द आया है सुखदेव जी के लिए निज लाभ तुष्टा जो आत्म लाभ से हमेशा एक खुमारी की अवस्था में रहते थे अपने आत्मा कर लिया है वो हमेशा मस्ती में रहता है हा? वही उसके पहचान उसके चेहरे से झलकने लग जाता है हमने पूज रोटी राम बाबा का दर्शन किया ऐसी अवस्था में पूज गुरुदेव का दर्शन किया पूज स्वामी अखंडानंद जी महाराज का यहाँ बहुत लोग बैठे हैं जिन्होंने मेरे से ज्यादा उनका सानिध्य पाया हमारे कानोड़िया जी बैठे जिनके घर में बहुत सबसे ज्यादा दिल्ली में शायद कानोड़िया जी के घर में ही गुरुदेव रुके क्या मस्ती उनके जीवन में रहती थी प्रत्येक घटना को आनंद में बनाते रहते थे नृत्य गोपाल जी का हाल गिर पड़ा पहली बार जब बना था कन्होड़िया जी को मालूम होगा मैंने तो सुना है मैं उस समय नहीं आया था स्वामी ओंकारानंद जी अत्यंत दुखी क्योंकि उस समय वो फंड की भी उतनी सुविधा नहीं थी उनको लगा इतने बड़ा नुकसान हो गया मेरे कारण और वो तो दुखी हो करके और बिना अन्न जल लिए जाकर के वहां चले गए माधव जी ने फोन किया पूज्य गुरुदेव बंबई में थे कैसे न तो गोपाल जी का हाल गिर पड़ा पूरा बनने के बाद थोड़ा रह गया तो पूरा का पूरा गिर पड़ा तो वो कारीगर की गलती थी उसमें स्वामी जी का तो कोई दोष नहीं था फिर भी जानते गुरुदेव ने वहां से फोन कहा बोले ओंकार को बुलाओ मेरे से बात कराओ अब गुरुदेव का आदेश था तो फोन पे आना पड़ा गुरु जी ने कहा ओंकारानंद नृत्य तो गोपाल का मतलब होता है जो नाचते रहे उनको ये हाल अच्छा नहीं लगा होगा नाचते नाचते एक पैर लगा दिया और गिरा दिया उसके लिए दुखी क्यों होते हो अगर उन्होंने गिराया है तो इससे अच्छा दूसरा हल बनवाएंगे वही बनवाएंगे तुम चिंता मत करो हा? और सही में उससे अच्छा बना उसके बाद तो महापुरुष का जो जीवन है निज लाभ तुष्ट एक महापुरुष का जो जीवन होता आत्मलाभ जिनको जीवन में प्राप्त है ऐसे सुखदेव जी महाराज ऐसे महापुरुष जिनका दर्शन करने से आनंद होता है रस मिलता है आ, कितने लोगों को देखा है रोते हुए जाते थे और हंसते हुए निकलते थे कितने लोगों को देखा है। तो महाराज सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं राजन राजा परीक्षित से कहते हैं उनके विषय में भगवान ने जो योजना बनाई यमनो बना प्रातः समुत्थ वत्साद प्रबोधय श्रृंग रवीन चरुणा विनगत वत्स बनाशय एक बार ग्वाल बालों के आग्रह से भगवान कृष्ण ने निर्णय ले लिया और प्रातः समुत्थाय प्रतिदिन प्रातः क्या होता था ग्वाल बाल पहले उठ जाते थे और तैयार होकर नंद बाबा के भवन में आते थे फिर कन्हैया को आवाज लगाते थे फिर कन्हैया आलस में जैसे उठते थे जैसे राजा महाराजाओं के बच्चे होते बाल लीला थी यद्यपि भगवान कभी सोते नहीं लेकिन सोने की लीला करते थे और जागते थे बाद में ग्वालबाल कहते थे कन्हैया तो बड़ा आलसी है हम तैयार होके दरवाजे पे आते हैं तब तो सो के उठता है हा? और जानते हो एक बार मैं दिल्ली में प्रवचन कर रहा था भगवान कृष्ण की जो द्वारिका लीला का वर्णन है उसमें लिखा है द्वारिका में भगवान प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में चार बजे उठ जाते थे गृहस्थ धर्म का जहाँ वर्णन है चार बजे उठ करके हाथ पैर धोकर के आत्मचिंतन करते थे शिक्षा के लिए तो मैं दिल्ली में प्रवचन कर रहा था ध्यान नहीं है कहाँ पे कर रहा था मैंने कहा देखो द्वारिका देश भगवान चार बजे उठते थे और आप उनके भक्त हैं तो कम से कम आपको भी तो चार साढ़े चार उठ ही जाना चाहिए जानते हो दिल्ली के लोग बड़े बुद्धिमान सारे देश से छटे हुए लोग आते हैं <laughs> तो जानते हो क्या जवाब दिया बोलते महाराज हम द्वारिकाधीश के भक्त नहीं है मैंने कहा क्यों बोले हम बाके बिहारी के भक्त हैं जो 8 बजे उठते <laughs> बाके वैसा बजे तो वृंदावन से आ जाते बांकी बिहारी के पट तो 8 बजे खुलते अब वो क्यों 8 बजे उठते हैं ये नहीं देखते वो तो रात में रासलीला करते हैं महाराज निधिवन में रोज गोपियों के साथ रासलीला होती है भक्तों को दर्शन देते हैं उनकी अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं पहले बांके बिहारी का मंदिर भी पांच बजे साढ़े बजे मंगल आरती होती थी लोग बताते हैं जब ये गोस्वामियों को पता लगा कि ठाकुर जी निधि बन जाते हैं उसके बाद समय बदला है तो ठीक है अब तो आप लोगों की आप जानो लेकिन अगर जल्दी उठोगे ना सूर्योदय से पहले तो एक जीवन में शांति का अनुभव होगा एक सात्विकता का अनुभव होगा आप करके देखना और एक बार उठ जाओगे ना तो फिर हमेशा अपने आप उठने लग जाओगे लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपको जल्दी सोना पड़ेगा आप एक दो बजे सो करके पांच बजे नहीं उठ सकते हाँ आप दस साढ़े दस मैग्जिम ग्यारह तो सो जाइए लेकिन ग्यारह के बाद जो जगते हैं तो उनको संस्कृत में अच्छा शब्द नहीं कहा गया है, क्यों जाजू जी निशायाम चरती <laughs> मैं नहीं कहूंगा ये पावन क्षेत्र है तो कहने का अर्थ क्या है ग्यारह बजे के बाद जगने का विधान नहीं हाँ 11 बजे के बाद जो जागता है या तो महायोगी जागता है मध्य निशा में जो बहुत बड़े महापुरुष होते हैं या राजा अपने खुफिया विभाग को भेजता है या चोर जागता है तीन को ही बताया गया है जो महानिशा में जागते हैं अब आप लोग अपना नंबर मिला लेना की किस में अगर आप जागते हैं आप राजा है या खुफिया विभाग में है या आगे की बात में है ना? क्यों जागते अगर जल्दी सोएंगे तो ही जल्दी आप उठेंगे तो कृष्ण भगवान को गोल बाल चिढ़ाते थे और ये तो बाल लीला थी सखरस की लीला थी उनको आनंद आता था बोले कन्हैया तो बहुत आलसी है बहुत बाद में उठता है हम लोग आके तैयार होके आते हैं तब तो उठता है कन्हैया ने कहा अच्छा एक दिन मैं इतनी जल्दी उठूंगा कि तुमको सोते सोते मैं जगाऊंगा और आज वही उन्होंने किया वो तो नटखट थे उनके तो निस्वास से वेद प्रकट हुआ है महाराज वो प्रातःकाल उठ गए सारे ग्वाल बाल सोए हुए थे और उन्होंने श्रृंग रवेड़ को बजाया वेणुवादन अलग होता है होता है वो भी बजता है श्रृंग रवे जैसे ही बजाया ग्वाल बालों को लगा अरे अभी तो सूर्योदय भी नहीं हुआ कन्हैया कैसे उठ गया आज जल्दी जल्दी उठ के तैयार हो करके आए और योजना तो थी बाल भोग सब लोगों ने अपने अपने घर से ले लिया ग्वाल बालों को साथ में लिया बछड़ों को साथ में लिया वत्स पुरा सरा हरी ही बछड़े आगे आगे जा रहे हैं पन के पीछे ग्वाल बाल और कंधैया जा रहे बछड़ों की धूली उड़ो उड़ करके भगवान के ऊपर पड़ रही है हमारे गुरुदेव कहते पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज पहले भगवान ने ग्यारहवें स्कंध में एक बात कही है निरपेक्षनि शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुभ्र नित्यम पूय रेणु बोले जो महापुरुष निरपेक्ष होता है निरपेक्ष वही होगा जो आत्मनिष्ठ होगा जो ब्रह्मनिष्ठ होगा जो भगवान निष्ठ होगा वही निरपेक्ष होगा बिना उसके निरपेक्ष कोई हो नहीं सकता को जब तक पूर्णता का अनुभव हो नहीं होगा निरपेक्ष होगा कैसे भगवान कहते हैं निरपेक्षम मुनम शांतम निर्वरम समदर्शनम ऐसे महात्मा के मैं पीछे पीछे घूमता हूँ बोले किस लिए बोले ऐसे महात्मा के चरणों की धूल पड़ जाए तो मैं पवित्र हो जाऊं गुरु जी बोले भाई ऐसा कोई महात्मा एग्जाम्पल में तो नहीं मिला कि ऐसा कोई महात्मा हो जिसके पीछे भगवान घूमते हुए ऐसा कोई कथा नहीं मिलती पुराणों में कि कौन से ऐसे महात्मा थे जिनके पीछे भगवान घूमते थे और उनकी धूल को अपने सिर पे लेते थे जानते हो गुरु जी का क्या व्याख्या होती थी गुरु जी बोले ये महात्मा ये बछड़े थे सब ये गैया और ये बछड़े जिनको भगवान कृष्ण चराने के लिए जाते थे यही वो महात्मा थे बड़ी बड़ी साधना करके वो गैया बने थे बछड़े बने थे जिनके पीछे पीछे ठाकुर चलता था और जिनको चरणों की धूल अपने सिर पे लेता था यही वो महात्मा थे यही वो महात्मा थे और लिखा है और ये केवल अपनी माने उत्प्रेक्षा नहीं है इसी प्रसंग में ब्रह्मा जी ने प्रयास किया है जो 40 श्लोक की प्रार्थना आएगी ना आगे इसी प्रसंग में ब्रह्मा जी कहते हैं तद भूरिभाग्य में जन्म ब्रह्मा जी कहते हैं हे कन्हैया हे मेरा अगला जन्म होए तो ब्रह्मा मत बनाना ब्रह्मा बनाने में वो रस नहीं है ब्रह्मा बनने में वो रस नहीं है कौन सा बोले जो रस इस ब्रज का वृक्ष बनने में होगा ब्रज की लता बनने में होगा बोले क्यों बोले इन बछड़ों के चरणों की धूल और इन ग्वाल बालों के चरणों की धूल मेरे शरीर में पड़ जाएगी तो मेरे को भी कभी बछड़ा बनने का सौभाग्य मिल जाएगा ब्रह्मा चाहते मैं बछड़ा बन जाऊं और भगवान के साथ लीला करूं ये भगवत के मूल श्लोक में ये कोई अपनी कल्पना या उत्प्रेक्षा नहीं तो ये बछड़े गुरुजी कहते हैं कि यही वो संत थे बड़े-बड़े साधना करके वो बछड़े बने थे बड़े-बड़े साधना करके वो गैया बने थे जिनको भगवान रोज ले जाते थे हा? जिनके पीछे पीछे भगवान चलते थे जिनको घास भगवान खिलाते थे अरे इतना ही नहीं इसी लीला में वर्णन आएगा जब बछड़े ब्रह्मा जी चुरा के ले गए तो सारे बछड़े श्री कृष्ण बन गए और वो कृष्ण बने हुए बछड़े गायों का दूध पीते थे गायों को ऐसा लगता था क्या कन्हैया हमारा दूध पी रहा है थे तो बछड़े और वास्तव में बछड़े के रूप में कन्हैया थे आनंद वही आ रहा था लेकिन जानकारी नहीं थी हा? तो ये वो बछड़े हैं जो बड़े बड़े संत बने थे ये वो बछड़े हैं जो श्री कृष्ण स्वयं बछड़े बने थे हा? ये सामान्य बछड़े नहीं सामान्य गैया नहीं है पन वत्स पुरा सरोहरी उनको आगे लेकर के हजारों की संख्या में विनिरु मुदा बड़े आनंद के साथ भगवान जाते हैं जमुना जी के पुलिन पर गोचारण के लिए अब अव बच्छड़ो को छोड़ दिया महाराज गायों को बच्छों को छोड़ दिया चरने के लिए घास खाने के लिए आपस में खेलने लग गए महाराज कोई एक दूसरे का श्रृंगार करने लग गया गोल बाल आप कहेंगे श्रृंगार वहा क्या सामान था श्रृंगार का बोले जंगल के फूल थे और जंगल की पत्तिया थी और कुछ गेरू और खड़िया जो पुराने समय में पढ़ने में यूज होता था बोले उससे महाराज जगह जगह की चित्रकारी करते थे ग्वाल बाल एक दूसरे की और पत्तों से और फूलों से एक दूसरे को सजाते थे और एक दूसरे से पूछते थे कैसा लग रहा क्यों मिरर तो वहां था नहीं अपना चेहरा देखने के लिए एक दूसरे से पूछते थे श्री कृष्ण को भी सजा दिया महाराज और सजाने के बाद जानते हैं कोई कोई ग्वाल मोर के जैसे चलता था कोई कोई महाराज हंस के जैसा चलता था कोई कोई कोयल के जैसा बालकों की आवाज बड़ी मधुर होती थी कोयल के जैसा गाता था और इतना ही नहीं शरारती भी बहुत थे भले कोई कोई ग्वाल जो बंदर बैठे थे ना पेड़ के ऊपर बृंदावन के जो बंदर थे उस समय सब बड़े बड़े संत महापुरुष थे आज क्या है वो तो नहीं कह सकते आज तो बड़ा तंग करते हैं। तो महाराज कोई कोई ग्वाल बाल पेड़ पे बैठे हुए बंदरों की पूछ खींचते थे और जब पूछ खींच दे तो बंदर उनको धमकाने लग जाए जैसे वो बंदर घुड़की होती जब वो ग्वाल धमकाने लग जाए बंदर ग्वालों को तो ग्वालबाल धमकाने लग जाए और ब्रज के लोग ऐसे होते हैं अभी भी जब मैं पढ़ता था समझ लीजिए 20 साल पहले वृंदावन में मेरे साथ एक छात्र था ब्रज का ही था तो हम लोग गिरिराज्य के परिक्रमा लगाने गए एक जगह परिक्रमा दोनों तरफ से बहुत कम है राधा कुंड के पास और दोनों तरफ दीवाल है दीवाल पे बंदर बैठे हुए थे और बंदरों का आदत बिना कारण खो करना या कुछ अपना दिखाना चेहरा को तो बालक इतना शरारती था जो ब्रज का था तो चुपचाप चला गया बंदर के पास एक थप्पड़ मारा जो। बंदर को मारा बंदर ऐसा भागा वहां से थोड़ी दूर जाकर के फिर वो अपनी एक्टिंग प्रारंभ किया लेकिन एक बार तो भाग गया वहां से मैंने कहा तेरे को डर नहीं लगता बोले इसको पहले मार दो तो यही भागेगा अगर तुम भाग गए तो काट लेगा ऐसे तो ब्रज के बंदर और ब्रज के लोग ये दोनों का भगवान ही मालिक है <laughs> तो वो तो कहने का अर्थ क्या है वो बंदरों को चिढ़ाते थे और इतना रस आ रहा था आप उस भाव करें उस दृश्य की जहाँ साक्षात परमात्मा विद्यमान श्री कृष्ण जहाँ ग्वाल बाल उनके साथ ही सारी लीलाएं कर रहे आपके घर के छोटे बच्चे चार छह बच्चे जब कुछ करते हैं तो आपको इतना रस आता है अब भाव करें जहां साक्ष परमात्मा बच्चा बन कर के लीला कर रहा था इतना आनंद आ रहा था इतना आनंद आ रहा था सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन ये कौन थे जो लीला कर रहे थे कितना सुंदर समन्वय किया है उन्होंने हा? बड़ा सुंदर है श्लोक में सताम ब्रह्म सुख गतानाम गरदैते माया श्रिता नरदारण शकम विजरोतपूर्ण कृत पूर्ण पुंजा जिन्होंने बहुत जन्मों तक निष्काम पुण्य किए थे वो थे ग्वालबाल जिनको ग्वाल बाल बनने का सौभाग्य मिला है निष्काम सेवा जिन्होंने की थी निष्काम सेवा आज सेवा बहुत हो रही है समाज में समाज सेवी संस्थाएं भी बहुत हैं, लेकिन हमारे गुरु जी कहते हैं अगर सेवा निष्काम हो जाए निस्वार्थ हो जाए सेवा के बदले ईश्वर को छोड़कर अगर कुछ नहीं चाहते तो गुरुदेव का वाक्य है सेवा ही आपकी ईश्वर प्राप्ति की साधना बन जाएगी अलग से साधना की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर सेवा निष्काम हो जाए तो पुंजा जिन्होंने बहुत समय तक निष्काम सेवा की थी समाज की गरीबों की संतों की मंदिरों की ये वो लोग थे ग्वालबाल हो ग्वालबाल बने हुए थे बोले आज किसके साथ उनको सौभाग्य मिला खेलने का इथम सताम ब्रह्म सुखानुभूत ब्रह्मनिष्ठानाम ब्रह्म बड़े नाम ब्रह्म सुखानुभूत जैसे अवधूत दत्तात्रेय जी जैसे पूज रोटी राम बाबा जैसे पूज्य स्वामी अखण्डानंद जी महाराज जैसे हथम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या बड़े बड़े ब्रह्मनिष्ठ जिस परमात्मा को ब्रह्मानुभूति का रस लेते हैं हमारे गुरुदेव का तो बहुत प्रसिद्ध एक वाक्य है शांत बैठे हुए कृष्ण का नाम ही ब्रह्म है और नाचते हुए ब्रह्म का नाम ही कृष्ण है और तो जब ब्रह्म जब माया से युक्त हो जाता है लीला शक्ति से युक्त हो जाता है भक्तों के प्रेम के बशीभूत होकर के सगुण साकार होकर के नाचने लग जाता है तो ब्रह्म का नाम कृष्ण हो जाता है और जो भक्तों का कार्य पूरा हो जाता है और कृष्ण अपने आत्मस्वरूप में स्थित हो जाते हैं उन्हीं का नाम ब्रह्म हो जाता है है तो दोनों वही इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत हमारे गुरु जी कहते हाँ बड़े बड़े ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष जिसके आत्मनिष्ठा में अनुभव करके हाँ हमारे गुरुदेव को जब श्री कृष्ण भगवान का दर्शन हुआ ना तो गुरुदेव सुनाते हो पुस्तक भी छपी है कृष्ण कृष्ण के उच्चारण से कृष्ण प्राप्ति गुरुदेव कहते थे भगवान कृष्ण ने दर्शन दिए और उपदेश भी दिया उन्होंने कहा कि आज के बाद तुम अपने को कभी जीव मत मानना जो मैं हूं वो तुम हो और जो तुम हो वो ही मैं हूं तत्व तो दृष्टि से दोनों एक जो ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष जिस ब्रह्म को जिस श्री कृष्ण को आत्मानुभूति के द्वारा रस लेते हैं आनंद लेते हैं मस्ती में रहते और दास्यम ग जो वैष्णव संत हैं, जो अद्वैत निष्ठ नहीं है या द्वैत में जिनको अच्छा नहीं लगता है जो वैष्णव है ना भक्त्यर्थम द्वैत कल्पितम भक्ति तो द्वैत में ही होगी ना रस तो द्वैत में ही आएगा ना अद्वैत में शांत रस है और द्वैत में बाकी सारे रस हैं, दास है सख्य है वात्सल्य है मधुर है पांच में से एक रस अद्वैत में है और चार रस द्वैत में हैं। तो भक्त्यर्थम द्वैत कल्पितम अद्वैतादपी सुंदरम बोले तो भक्ति के लिए जहाँ द्वैत को आ, संभावित किया जाता है भावना की जाती है कल्पना की जाती है वो तो कभी कभी अद्वैत से भी ज्यादा आनंददायी होता है और सुखदेव जी का वही तो हुआ ना सुखदेव जी तो अद्वैत निष्ठ थे ना मधुसूदन सरस्वती तो अद्वैत निष्ठ थे ना। सरस्वती, ना। जो वेदांत के बड़े बड़े ग्रंथों के जिन्होंने रचना की है वो जब वृंदावन आए जानते वंशी विभोषित करान नवनी राभात ये मधुसूदन सरस्वती की रचना कृष्णात् परम किमित तत्व महम न जाने और इतना ही नहीं वो तो इतना आनंद में डूब गए मधुसूदन सरस्वती जो वेदांत के एक गणमान्य महापुरुष थे आ? वो जानते क्या लिखते हैं अद्वैत रूपा अद्वैत वीथी पथ कई रूपा स्वाज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा शठेन के नी हठेन दासी कृता गोप बिटेन अरे बोले मैं तो अद्वैत निष्ठ में हाँ अद्वैत निष्ठ महापुरुषों का शिरोमणि था अद्वैत सिंहासन लब्ध दीक्षा शिरोमणि था अद्वैत के कोई शंका होती तो मधुसूदन सरस्वती से लोग पूछते थे शंकर वेदांत के महापुरुष सन्यासी बोले क्या हुआ महाराज बोले मैं ब्रज में आ गया और एक चोर ने मेरा जीवन गड़बड़ कर दिया आ? वो जो शब्द लिखे है वो इतने प्रेम भरे शब्द है ठेन केना भी हठेन मैं नहीं द्वैत में आना चाहता था मैं नहीं उपासना करना चाहता था लेकिन इस ब्रज में एक चोर रहता है उसने जबरदस्ती मेरे चित्त को चुरा लिया जिसने गोपियों का माखन चुराया था जिसने गोपियों का चीर चुराया था उसी ने मेरे चित्त का हरण कर लिया और आज मैं वृंदावन में आकर के वृंदावन बिहारी का उपासक बन बैठा ये व्यवस्था थी मेरी हे मधुसूदन सरस्वती का वाक्य तो रस अगर आप देखेंगे शांत रस उसमें द्वैत में लेकिन बाकी रस द्वैत में है इसलिए हमारे गुरुदेव जब हरिद्वार ऋषिकेश में बोलते थे तो कथा अलग ढंग की होती थी और वृंदावन में बोलते थे तो कथा अलग ढंग की होती थी गुरुदेव जब वृंदावन में बोलते थे उखल बंधन लीला और जब श्री कृष्ण ने मटकी तोड़ दिए बोलते थे जानते हो क्या बोलते थे गुरु जी कहते थे कि भगवान कृष्ण ने मटकी क्यों तोड़ी बताओ अब वहां सब वैष्णो संत बैठे रहते थे सामने भक्तों के लिए बोलते थे बोले महाराज आप ही बताइए बोले कृष्ण भगवान जानते थे वृंदावन के इधर हरिद्वार है और दूसरी तरफ बनारस है दोनों जगह वेदांति रहते बोले यहाँ पहले से घड़े को ही फोड़ दो तो घटपट की खटपट करने वाला कोई वृंदावन नहीं आएगा जो घट सत्य है कि मृत्यु का सत्य है तंतु सत्य है कि पट सत्य है ये जो दिन भर रज्जु सत्य है कि सर्प सत्य है गुरु जी कभी कभी विनोद में कहते थे वेदांति लोग दिन भर रज्जु से सर्प निकालते रहते रात में वो सर्प रस्सी में फिर घुस जाता है <laughs> सवेरे से फिर निकालना प्रारंभ करते दिन भर निकालते रात में फिर घुस जाता है बोले इनका रज्जू सर्प कभी खत्म ही नहीं होता जीवन में रज्जू सर्प रज्जू सर्प अरे कृष्ण नाम का आ, सेवन करो राधा नाम का भजन करो ये रज्जु सर्प के चक्कर में कैसे पड़े हुए बोले मटकी क्यों तोड़ी बोले जैसे घटपट के खटपट करने वाले वेदांति वृंदा बनना इसलिए भगवान ने ध्वंस कर दिया मृतिका और घट का खटपट ही मिटा दिया तो ये जो आ, ये रस है ये जो आनंद है आप जानते यही एक विलक्षण बात है कि वृंदावन के सभी संप्रदाय के वैष्णव हमारे गुरुदेव के चरणों में आके बैठते थे उनसे अपने धर्म की शिक्षा लेते थे महाराज हमारे धर्म में क्या है हमारे दर्शन में क्या है विशिष्टाद्वैत में क्या है शुद्धाद्वैत में क्या है द्वैताद्वैत में क्या है द्वैत में क्या है सारे धर्म के लोग आते थे और गुरुदेव से शिक्षा लेते थे कहने का अर्थ क्या है बोले वही कृष्ण है जिनको वेदांती लोग ब्रह्म के रूप में अनुभव करते हैं भक्त लोग जिनको नंद के लाला के रूप में अनुभव करते हैं वही कृष्ण और दास्यम गेन माया श्रिता नाम नरदार केण और आज भी जो माया के चक्कर में पड़े हैं और उस समय भी जो माया के चक्कर में थे जब श्री कृष्ण अवतार काल में थे क्या दुर्योधन ने श्री कृष्ण को भगवान स्वीकार किया या नहीं किया वो कहता था जादूगर अगर भगवान ने अपना विराट रूप भी दिखाया दुर्योधन की सभा में भीष्म ने तो प्रणाम किया स्तुति कीसन्न हो गए दुर्योधन पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा क्यों नहीं पड़ा हमारे हाँ। गुरु जी कहते थे लोग कहते हैं महाराज सत्संग में जाओ कुछ ना कुछ तो पड़ेगा बोले पड़ेगा अगर ईमानदार होकर जाओगे क्यों बोलो कभी कभी लगता है ये बीसियों साल से सत्संग में जा रहे ऐसे ही सिर हिला रहे और इनका जीवन कुछ नहीं बदला क्यों गुरु जी कहते थे एक गंदे जल को घड़े में भर दो और उसको सील बंद कर दो सील बंद कर दो सील बंद करके उसको गंगा जी में डाल दो 10 साल बाद निकालो घड़े के अंदर का जल गंगा बनेगा या गंदा जल ही रहेगा क्या होगा गंदा जल ही रहेगा क्योंकि उसकी की शील बंधी हुई है शील हाँ। तोड़ के अगर गंदा जल गंगा जल में डाल दिया जाए तो गंदा जल गंगा जल बन जाएगा वो शील क्या है हमारी आपकी मान्यताएं हाँ। हम अपनी मान्यताओं की शील जब तक नहीं तोड़ेंगे हम जो समझते हैं वही ठीक है महाराज जी की ये बात तो ठीक है बाकी मैंने अपने मतलब की जो है वो ठीक है बाकी बात ठीक नहीं बाकी तो हम ज्यादा समझते हाँ <coughs> उपदेश देने लग जाते महाराज कई लोग संतों को उपदेश देने लग जाते एक बार हमारे गुरु जी के पास एक विद्वान आए बहुत बड़े विद्वान थे ओ बहुत वो पंद्रह मिनट तक अपना प्रश्न ही बोलते गए गुरु जी मुस्कराये और गुरु जी ने एक ही टिप्पणी की बोले आप सुनना चाहते हैं या सुनाना चाहते <laughs> बात बता दीजिए आप अपना सुनाने आए हैं या मेरे से कुछ पूछने आए माने वो अपनी विद्वत्ता दिखा रहे थे काशी के पंडित थे संस्कृत में बोल रहे थे पंद्रह मिनट तक वो प्रश्न ही बोल रहे माने वो दिखाना चाहते थे मैं इतना बड़ा विद्वान तो आप अगर घर से आश्रम में या गुरुदेव के पास अपनी मान्यताओं की जो सील है वो बंद करके आएंगे और तोड़ने के लिए राजी नहीं होंगे तो वर्षो तक आने के बाद भी वो शील बंद घड़ा जैसे का तैसा बना रहता है इसलिए कहीं कहीं देखा जाता है अरे अमुघ व्यक्ति का जीवन तो एक साल में ही बदल गया और और व्यक्ति साल से सत्संग कर रहा है। और जैसे तैसा बना हुआ कारण वही है गुरुदेव और भगवान की कृपा तो एक जैसी सब जगह बरसती है लेकिन अगर तुम्हारे घड़े की सील बंद है तो कोई क्या करेगा हा? वो तो आपको करना होगा आत्म कृपा है तो अगर भगवान कृष्ण के सामने भी विराट रूप दर्शन के बाद भी अगर दुर्योधन कृष्ण को कृष्ण नहीं समझ पाया दुर्योधन कृष्ण को भगवान नहीं समझ पाया तो आज अगर लोग श्री कृष्ण के ऊपर करें तो कोई आश्चर्य नहीं है? कोई आश्चर्य नहीं मैं अभी नीचे चर्चा कर रहा था कुछ वर्ष पहले एक जस्टिस हमारे देश के जस्टिस ने बहुत गलत टिप्पणी की थी हमारे बत्रा जी यहां बैठे बहुत उसका विरोध भी किया था कहने का अर्थ क्या है अपने मान्यताओं के आधार पर कोई कुछ भी बोलता है हा? भगवान को उस समय लोग नहीं पहचाने आज ना पहचाने तो कोई आश्चर्य नहीं है भगवान की दिव्यता बोले माया श्रीता नाम जो माया से अंधे हो रखे माया श्रिता नाम नरदार किरण बोले जो माया से अंधे हो रखे हैं वो उनको मनुष्य का बालक मानते मानी भी नियम सारे उनको ऊपर लगाते हैं अपनी दृष्टि से उनको चलाना चाहते हैं लेकिन हैं वही हाँ। जिसको सुखदेव अपनी आत्मा के रूप में अनुभव करते हैं जिनको ब्रजवासी अपने आराध्य के रूप में अनुभव करते हैं जिनको संसारी मनुष्य बालक के रूप में अनुभव करते हैं आज ये ग्वाल बाल उसी श्री कृष्ण के साथ वन भोज लीला में शामिल हो रहे हाँ। वही श्री कृष्ण है कृष्ण तो वही है अरे कृष्ण हाँ? वही कृष्ण जन जन के अंदर बैठा हुआ है हर व्यक्ति के अंदर बैठा हुआ है प्रकट करने की जरूरत है प्रकट और अप्रकट का ही तो फर्क है जहाँ प्रकट हो जाते हैं वहाँ वो बोलने लग जाते हैं, खेलने लग जाते हैं, कभी कभी लोग आ, ऐसे ऐसे लोग होते हैं, अपने को ही धोखा देते एक सज्जन थे और उनको मिठाई खाने का बड़ा शौक था वो जब मंदिर में प्रसाद लगता ठाकुर जी का तो पुजारी जी इसे कुछ ज्यादा ही ले लेते थे रोज और उसमें कारण क्या देते थे वो कहते थे अधिकतर से अधिकम फलम जितना ज्यादा प्रसाद खाएंगे उतना ही हृदय शुद्ध होगा पुजारी जी बड़े परेशान आधा प्रसाद वही खा जाए रोज पुजारी जी ने एक दिन करेला का भोग लगा दिया वो तो बोले आज ठाकुर जी ने हमसे कहा है कि मिठाई खाते खाते में थोड़ा परेशान हो गया हूं थोड़ा कड़वी चीज लगाओ तो आज करेला का भोग लगा दिया अब उसको देने लग गए दो करेला जान तो क्या कहता है अरे प्रसाद का तो कण ही बहुत होता है <laughs> प्रसाद का तो कण ही बहुत माने व्यक्ति कहा अपने बुद्धि लगाता है और कहाँ चालाकी करता है ये हम आप ही हैं हमारे आप में के बीच में ऐसे लोग होते हैं तो आप जानते हैं भगवान के यहाँ जितने आप सरल होंगे उतनी जल्दी भगवान की अनुभूति होगी जितनी ज्यादा चतुराई करेंगे उतना ही विलंब लगेगा क्यों भगवान और संत पहचान तो तुरंत लेते हैं हमारे गुरुदेव को हमने देखा है नया कोई साधक आता था उससे पहले कुछ नहीं बोलते थे बोले कुछ सुनाओ मैं जब पहली बार आया जब गुरुदेव के पास वो रोटी राम ने भेजा था सिद्ध महापुरुष थे और हम लोगों को शिक्षा दी गई थी कि किसी संत महापुरुष के पास जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए रिक्त हस्तम नगदित राजानम योगिदम गुरु मैं कुछ फल लेके आया था और माला गुरु जी को पहनाया फल रख दिया पूछा कहाँ से आयो कैसे आयो मैंने कहा ऐसे बाबा ने भेजा है और आपकी शरण में रह के पढ़ना है बोले कुछ संस्कृत जानते हो मैंने कहा लोकोम भी पढ़ा है और टेंथ पास किया वहां भी संस्कृत था सब्जेक्ट बोले कोई श्लोक आता है मैंने कहा आता है बोले सुनाओ मैंने राम रक्षा स्त्रोत्र का ये श्लोक सुना दिया हाँ इतने खुश हुए सुन करके मैंने उनका तरीका मैंने देखा मैंने वो, वो आपसे जब बोलेंगे कि जो तुमको याद है सुनाओ आपको याद वही होगा जो आपको ज्यादा पसंद होगा और आप सुनाएंगे वही जो आपको ज्यादा पसंद होगा उससे महापुरुष तुरंत पता लगा लेते हैं कि इस व्यक्ति का स्तर क्या है हा? समझ तो पहले ही जाते हैं हा? एक श्लोक सुन करके स्वामी ओंकारानंद जी को बुलाया पुलिस बालक को रखो इसको यहाँ पढ़ना है घर वाले व्यवस्था करेंगे तो करेंगे नहीं तो इसके विदेश तक पढ़ने की व्यवस्था में करूंगा इतना प्यार इतना प्रेम, तो कहने का अर्थ क्या है महापुरुष और ईश्वर आप क्या है वो आपको सामने आते ही पहचान लेंगे आप बता देंगे तो खुश हो जाएंगे और नहीं बताएंगे तो भी नाराज तो नहीं होंगे लेकिन जब तक नहीं बताएंगे तब तक कल्याण में विलंब होता रहेगा विलंब होता रहेगा देर होती रहेगी <coughs> हनुमान जी महाराज भी जब राम जी के पास आए आप लोग सब जानते जब हनुमान जी आए तो किस रूप में आए थे राम जी के पास ब्राह्मण वे के रूप में वो भी वैदिक ब्राह्मण काशी के वो महाराज उत्तरीय वो दुपट्टा वो त्रिपुंड वो माला हा? ब्राह्मण का वेश बनाकर के आए हनुमान जी क्योंकि सुग्रियो ने भेजा था पता लगाओ कौन है बाली तो नहीं आ सकता लेकिन कहीं बाली ने भेजा हो किसी दूसरे को मेरे को मारने के लिए बड़े बहादुर दिख रहे हैं। अगर ये पता लग जाए कि इनको बाली ने भेजा है तो यहाँ आके मत बताना वहीं से इशारा कर देना क्योंकि इतना समय नहीं रहेगा तुम आओगे तब तक वो भी आ जाएंगे वहीं से इशारा कर देना बोले क्या करोगे भागो तुरंत तुरंत भाग जाऊंगा मैं एक ही काम में कुशल हूं भागने में <laughs> सुग्रियो भागने में ही कुशल था हाँ भागो तुरंत यह सैला और हनुमान जी महाराज गए हनुमान जी महाराज हुआ कि महाराज जैसे गए माथ नाय पूछत असभा जाकर के प्रणाम कर लिया अब वहीं गड़बड़ हो गया बनावट थी ना बनावट नहीं चलते ज्यादा वो भी हनुमान जी महाराज कभी बनावट किए नहीं तो जो कभी नहीं करता उसका और जल्दी खुल जाता है जो कभी झूठ नहीं बोलता और झूठ बोलने का प्रयास करे तो तुरंत पकड़ जाएगा हाँ हा? अब पूछते क्या है प्रणाम कर लिया और पूछते क्या है हा? को तुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय रूप फिर बने आप श्यामल गौर शरीर वाले सुंदर राजकुमार क्षत्रिय वेश में कौन है आप कहा से आए कहाँ जा रहे अरे आप स्वयं कह रहे हैं कि आप छत्री हैं और आप वैदिक ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण छत्री को प्रणाम कैसे कर लिया वैदिक सिद्धांत के अनुसार तो छत्री ब्राह्मण को प्रणाम करेगा वो भी वैदिक ब्राह्मण काशी का ब्राह्मण संस्कृत में बोल रहे थे हनुमान जी महाराज प्रणाम कैसे कर लिया राम जी मुस्करा गए वो तो राम जी तो पहचान लिए उसी समय मुस्कराने लग गए अच्छा इतना सुंदर बेस इतनी सुंदर संस्कृत और जहां गड़बड़ थी वहीं बार बार चोट कर रहे थे राम जी हा बताया नहीं उन्होंने कहा हमारा नाम राम है इनका नाम लक्ष्मण है दशरथ के हम पुत्र हैं। या हमारी पत्नी को निशाचुर ने चुरा लिया है विप्र फिर ही हम खोजत विप्र संबोधन बार बार राम जी क्या कर रहे हैं विप्र हे ब्राह्मण देवता हम अपनी पत्नी को खोज रहे फिर भी हनुमान जी नहीं बोले फिर भगवान ने छेड़ दिया अपन कथा कही हम गाय प्रो ने ये कथा पूछा हमने अपना परिचय तो दे दिया ब्राह्मण देवता अब अपना परिचय तो दो कि आप कौन हैं अब हनुमान जी समझ गए मेरे साक्षात प्रभु हैं भगवान ने जब तक हनुमान जी को हृदय से नहीं लगाया जब तक वो ब्राह्मण बने हुए थे संकेत क्या है शिक्षा क्या है अगर हनुमान जी भी हनुमान जी के रूप में नहीं गए राम जी के पास तब तक वो ना तो चरण स्पर्श कर सके ना हृदय से लग सके जैसे हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए चरणों में गिरे राम जी ने उठा के हृदय से लगा लिया प्रेम के आंसू बहने लग गए और दोनों गदगद हो गए कहने का अर्थ क्या है अगर हमारे जीवन में ईमानदारी हुए सच्चाई हुए तो सत्संग में जावे संतों के यहाँ जावे तो हमको तुरंत लाभ मिलेगा तो आज वो ग्वाल बाल किन के साथ आनंद ले रहे हैं जो ब्रह्मनिष्ठों के ब्रह्म हैं, भक्तों के भगवान हैं और मायावीयों के लिए एक मनुष्य बालक हैं उन्होंने बड़े बड़े पुण्य किए इन ग्वाल बालों ने धन्य हैं जिनको भगवान कृष्ण के साथ लीला करने का अवसर मिलता है ये हम लोग बड़े बड़े महात्मा लोग जो घर छोड़ देते परिवार छोड़ देते किसलिए एक बार ठाकुर का दर्शन हो जाए ईश्वर का दर्शन हो जाए अरे स्वप्न में हो जाए जागृत में हो जाए और अगर एक बार हो जाता है तो जीवन भर उस स्मृति का आनंद रहता है एक बार का दर्शन इतना आनंद देता है आप कल्पना करें उन ग्वाल बालों की निरंतर जन के साथ भगवान खेलते हैं लीला करते हैं निरंतर दर्शन होता है ये वो ग्वाल बाल है अब उनकी वन भोज लीला कैसे प्रारंभ होगी इसकी चर्चा हम लोग कल से करेंगे आज का समय पूरा हो गया प्रतिदिन छ बजे से 6.30 बजे संकीर्तन भजन और 6.30 से साढ़े तक आप कथा का आनंद लेंगे समय से आवे और कथा का आनंद लेवे भोले वृन्दावन विहारी जय जय श्री श्रीला दो मिनट संकीर्तन करेंगे और उसके बाद सभी लोग।